मंडुक्योपन शाक्य गौड़काि अलात शांति प्रकरण ओंकार निर्णय प्रतिघा तस्यावैत बाह्य विषय भेदवैतथ्याच्दनवैते शास्त्रुक्तिभ्यार्धारितैतुत सत्य कृतोन्ते दर्शनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो इतपसंहार कृत तथ सैतर्शन से प्रतिपक्षतावैतिनो वैनाशिकोन विरोधागेषादी क्लेास्पर्शनमें मिथ्यादर्शन सूचित क्लेनास्पद इति अद्वैत अद्वैतर्शन स्तूयते तदीय विस्तरे विरुद्धतया सम्य दर्शन प्रदर्श्य तत्तिषेधोनावतर्शन सिद्धिप्रत व्यापत व्यापीतन्याये नेत्यलात लात शांतिरारभ्य ओंकार के निर्णय द्वारा आगम प्रकरण में प्रतिज्ञा किए अद्वैत का जिससे कि वैतत्य प्रकरण में बाह्य विषय भेद के मिथ्यात्व द्वारा सिद्ध किया है और फिर अद्वैत प्रकरण में शास्त्र और युक्तियों से साक्षात निश्चय किया है पिछले प्रकरण के अंत में अतद्रुतम सत्यम ऐसा कहकर उपसंहार किया गया वेद के तात्पर्यभूत इस अद्वैत दर्शन के विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक बौद्ध आदि हैं उनके दर्शन परस्पर विरोधी होने के कारण राग द्वेषादि क्लेशों के आश्रय हैं अतः उनका मिथ्यात्व तो दर्शनत्व सूचित होता है और राग द्वेशादि क्लेशों का आश्रय न होने के कारण अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है अब यहाँ परस्पर विरोधी होने के कारण विस्तार पूर्वक उन द्वैतवादी आदि दार्शनिकों के दर्शन का मिथ्यादर्शनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रतिषेध द्वारा आवीत्याय से अद्वैत दर्शन की सिद्धि का उपसंहार करना है इसीलिए अलात शांति प्रकरण का आरंभ किया जाता है तत्रा दर्शन त्राद्वतर्शन संप्रदायकूरद्वैत स्वरूपेण अयम आद्य आद्यश्लोक आचार्य पूजा भी प्रेताथ सिद्ध्यर्थ्य शास्त्रारभ्यते उसमें अद्वैत दर्शन संप्रदाय के कर्ता को अद्वैत रूप से ही नमस्कार करने के लिए यह पहला श्लोक है क्योंकि शास्त्र के आरंभ में आचार्य की पूजा अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि के लिए इष्ट ही है नारायण नमस्कार ज्ञाने ज्ञान नाकाशकल्पे न धर्मान्योगेन्न संबुद्ध स्तंवंदे द्विपदावरम जिसने ज्ञ अर्थात आत्मा से अभिन्न आकाश आकाशसजित ज्ञान से आकाश सजित धर्मो अर्थात जीवों को जाना है उस पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूँ आकाशे आकाश आकाश कल्प नैसदाप्त आकाशकल आकाशतुल्यमेतनाशकल्पेन ज्ञानन कि धर्म आत्मन गगनोपम आ गगन मुपमा ते गगनोपनात्म धर्म ज्ञानसनर्शेषण जेयरात्मुश्न वस्वित्री प्रकाशवच्च तेन भिन्नेन गेयिन्न ज्ञानेनाकाशक गेयात्मस्वरूप्यति गगनोपमान धर्म संबुद्ध संबुद्धवानिति अयमेसरो यो नारायणाख्यस्त वंदेवाद्विपद वरम द्विपदोपलक्षिता पुरुषाण वरम प्रधानमं पुरुषोत्तम प्रायः। जो आकाश की अपेक्षा कुछ असंपूर्ण हो उसे आकाशकल्प अर्थात आकाशतुल्य कहते हैं उस आकाश सदृष ज्ञान से किसे आत्मा के धर्मों को किस प्रकार के धर्मों को गगनोपम धर्मों को गगन अर्थात आकाश जिनकी उपमा हो उन्हें गगनोपम कहते हैं ऐसे आत्मा के धर्मों को ज्ञान का ही फिर विशेषण देते हैं अग्नि से उष्णता और सूर्य से प्रकाश के समान जो ज्ञान गेय धर्मों अर्थात आत्माओं से अभिन्न है उस गेयाभिन्न अर्थात गेय आत्मा के स्वरूप से अव्यतिरिक्त आकाश सदिश ज्ञान से जिसने आकाशोपम धर्मों को सदा ही सम्यक प्रकार जाना है ऐसा जो नारायण संज्ञक ईश्वर है उस द्विपदावर दो पदों से उपलक्षित पुरुषों में श्रेष्ठ यानी प्रधान पुरुषोत्तम की वंदना अभिवादन करता हूँ उपदृष्टि नमस्कारम, नमस्कार मुखेन ज्ञान ज्ञेयत्रिभेदरहित परमार्थतत्वदर्शनम यह प्रकरणे प्रति प्रतिपिपादेश प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण प्रतिज्ञात उपदेष्टा को नमस्कार करने से यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस प्रकरण में विरुद्ध पक्ष के प्रतिषेध द्वारा ज्ञान गे और ज्ञाता के भेद से रहित परमार्ष दर्शन का प्रतिपादन करना अभीष्ट है अद्वैत दर्शन की वंदना अधुना अद्वैत दर्शन योग से ततस्तुत्य अब द्वैत दर्शन योग को उसकी स्तुति के लिए नमस्कार किया जाता है अस्पर्श योगो वह नाम सर्वसत्व सुखो हितः अविवादो विरुद्ध स् देश तस्तम हम शास्त्रों में जिस संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखकर हितकारी निर्विवाद और अविरोधी अस्पर्श योग का उपदेश किया गया है उसे मैं नमस्कार करता हूँ स्पर्शन स्पर्श संबंधो न विद्यते, नीयते ये योग से अपि सोस्पर्शयोगो ब्रह्मस्वभाव वैना ब्रह्म विद्याशत सर्वत्वसुखिद्यंतुखसाधन विशिष्टोपी दुख यथा तप अय तु न तथा किमतर ही सर्वसत्वा सुखः जिस योग का किसी से कभी स्पर्श यानी संबंध नहीं है उसे अस्पर्श योग कहते हैं वह ब्रह्म स्वभाव ही है वही नाम इन पदों का यथार्थ पर है कि वह ब्रह्मवेदताओं का अस्पर्श योग इस नाम से प्रसिद्ध है और वह समस्त प्राणियों के लिए सुखकर होता है कोई विषय तो अत्यंत सुख साधन विशिष्ट होने पर भी दुख रूप होता है जैसा कि तप किंतु यह ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है यह सभी प्राणियों के लिए सुखदायक है तथेह तथेहवती कचिद विषयोपो सुखो निति अयम तु सुखो हितस्य हित निचल अप्रचलित्वा किवादों विरुद्धवदनम विवाद पक्ष प्रतिपक्ष पिग्रहेण ये सो विवाद कस्मा युद्ध स इस योगोदेशिता उपदिष्ट शास्त्रेण तम नमाम्य हम प्रणमा में त्यर्था हा। इसी प्रकार इस इस्लोक में कोई कोई विषय सामग्री सुखदायक तो होती है किंतु हितकर नहीं होती किंतु यह तो सर्वदा अविचल स्वभाव होने के कारण सुखदायक भी है और हितकर भी यही नहीं यह अविवाद भी है जिसमें पक्ष प्रतिपक्ष स्वीकार करके विरुद्ध कथन रूप विवाद नहीं होता उसे अविवाद कहते हैं ऐसा यह क्यों है क्योंकि यह सबसे अविरुद्ध है ऐसे जिस योग का शास्त्र ने उपदेश किया है उसे मैं नमस्कार यानी प्रणाम करता हूँ द्वैतवादियों का पारस्परिक विरोध कथम द्वैतनः परस्परम विरुद्धंत इतुचते द्वैतवादियों में परस्पर किस प्रकार विरोध है सो बतलाया जाता है भूत जाति वादि केचिद ही अभूतसापर धीरा विवदंत परस्परम् उनमें से कोई कोई वादी तो सत्पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं और कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थ की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं भूतस्य विद्यम से वस्तुनों जातिमुत्पत्ति मिछति वादि केचिद ही सांख्या न सर्व दैतिन यस्म्भूत विद्यमिक नैयायिश्चीराधीमत प्राजाभिमानो विवदनों विरुद्ध बदनों में छंती जेतुम्तभिप्राय कोई कोई वादी केवल कवल सांख्यमत्वमी संपूर्ण नहीं भूत भूतयानी विद्यमान वस्तु की जाती उत्पत्तिमाते हैं और क्योंकि दूसरे धीर बुद्धिमान यानी प्राज्ञाभिमानी वैशेषिक और न्यायायिक लोग अभूत अर्थात अविद्यमान वस्तु का जन्म स्वीकार करते हैं इसलिए परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करते हुए वे एक दूसरे को जीतने की इच्छा करते रहते हैं यह इसका तात्पर्य है धैर एवं विरुद्ध बदने नान्योन्य प्रक्ष प्रतिषेधम कुरद्भि किम ख्याम परस्पर विवाद करके एक दूसरे के पक्ष का खंडन करने वाले उन वादियों द्वारा किस सिद्धांत का प्रकाश किया जाता है सो बतलाते हैं भूतम न जायते किंच अभूतम नहीं बजायते विवेदंतम आजातिम व्यापय किन्हीं का कामत है कोई सद्वस्तु उत्पन्न नहीं होती और कोई कहते हैं असद वस्तु का जन्म नहीं होता इस प्रकार परस्पर विवाद करने वाले ये अद्वैतवादी अजाति अर्थाजाद को ही प्रकाशित करते हैं भूत विद्यम वस्तु न जायते किंचितिथ् विद्यम्वाद्वात्म वदन्न सदी सांख्यपक्ष प्रतिषेधति सज्जन्म तथा भूत अविद्यम अविद्यम्वान्न जायते सस विषाण भदन सांख्योप्यसद्वादी पक्ष सजन्म प्रतिषेधति हेते विरुद्ध वदनों अदैतिनोते अोन्य पक्ष सदसम प्रतिषेधनो अजातिम्युत्त्पत्तिर्थ्या प्रकाशयं कोई भी भूत भूतर्थ विद्यमान वस्तु विद्यमान होने के कारण ही उत्पन्न नहीं होती जैसे कि आत्मा इस प्रकार कहकर असद्वादी सांख्य के पक्ष सद्वाद का खंडन करता है तथा सांख्य भी अभूत अविद्यमान वस्तु अविद्यमान होने के कारण ही सतशृंग के समान उत्पन्न नहीं हो सकती ऐसा कहकर असद्वादी के पक्ष असत की उत्पत्ति का प्रचेद करता है जिस प्रकार परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करने वाले ये अद्वैतवादी क्योंकि वस्तुतः ये अद्वैतवादी ही हैं एक दूसरे के पक्ष सज्जन्म और असज्जन्म का खंडन करते हुए अर्थतः अजाति अनुत्पत्ति को ही प्रकाशित करते हैं